अप्रोक्ष ज्ञान जन तृप्तिरंकुशत्व प्रतियोगी पुरसानी अप्रोक्ष है वो निरंकुशा होती है इसे समझाने के पहले हमें सांकुशा तृप्ति का वर्णन करना पड़ेगा सांकुशा तृप्ति मैंने अन्य तृप्ति निरंकुशा मैने नित्य तृप्ति उसका वो तृप्ति को कंट्रोल करने वालों कोई दूसरा नहीं है वो निरंकुश हो गया अच्छे जिस तरह को दूसरा कंट्रोल कर रहा है इसका वो सांकुश हो गया अर्थात अ हो गया दूसरे के नियंत्रण क्या है वो कुछ देर के लिए तृप्त हो रहे और फिर अतृप्त हो जाते है नहीं नहीं। कुछ देर के लिए होती है फिर दांड फिर अतृप्त हो जाते हैं ठंडे पड़ जाते हैं और फिर मौखा प्रशंसा भी हो गई या शांति से चल रहा है सब काम ठीक ठाक चल रहा है ठीक है सब <laughs> <खोस रहते हैं। laughs> संसार है सब हैं का ये हाल विषय ही यहांकुशा विषयों के द्वारा जो प्राप्त होने वाली तृप्ति है वह सांकुशा तृप्ति होती है और यह ये जीवन मुक्ति जनिया तृप्ति वो कैसी है निरंकुशा निरंकुश क्यों क्यों इस तृप्ति को प्राप्त करने वाला व्यवहार क्या करता है वो क्या बोलता है कृतंकृत्यम जो कुछ भी कर्तव्य है हा? जो कुछ भी कर्तव्य है या मेरे दर कर लिया गया और कुछ करना नहीं रह गया प्राप्तम प्रापणियम जो कुछ प्राप्णी हो मैंने प्राप्त कर लिया और कुछ प्राप्त करना नहीं रह गया लाल देखन गयो नहीं हो गयो ही लाल अब रह गया, गया। अब जित देखन जित देखत रहियो और देखना न रह जाए जिसे देखना है उसे अब देख लिया और देखना नहीं रह गया सुरदास जी कर जिसे देखना था वो एक बार मैंने देख लिया और अभी संसार में देखने के लिए कुछ नहीं रह गया सुरदास जी कर मैंने देख लिया बताओ कैसे देख लिया ये कमाल आपको इंद्रियों की जरूरत नहीं है ब्रह्म ज्ञान अनुभूति करने के लिए इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं अंतकरण शुद्धि किसी प्रकार से हो जाए आंख हो या ना हो कान हो या ना हो कोई मतलब नहीं अंतग्रण शुद्ध होते जाए स्वतः प्रकाश प्रकाशित बादल हटते गया सूर्य प्रकाशित हो जाता है आपके आप स्वयं प्रकाशित हो जाता है ही वो प्रकाशित हो जाता है केवल अंतकरण विज्ञान मनिवृत्ति की जो जैसे सूरदास जी का पद याद नहीं आ रहा है तो एक बार कहते हैं अरे कृष्ण भगवान याद कर रहे हैं लीला उनको याद करते वो लीला याद आ गई जब भगवान कृष्ण चोरी करके छिपने के प्रयास कर रहे हैं और समस्या क्या हो रही है भगवान को जहाँ भगवान पहुंचते ही अंधकार समझ करके वहां खड़े होते हैं तो प्रकाश हो जाता तो प्रकाश स्वरूप है वो और वहां दिखाए लोग अगर प्रकाश है मानी जरूर वहाँ कृष्ण है लोग भागते थे पकड़ने के लिए और जहां जाए वहीं वहीं पर जो प्रकाश हो जाए तो सुरदास जी कहते हैं एक ऐसी जगह है जहां तेरे घुसने के को कोई देख नहीं पाएगा ऐसे अंधकार वाला एक जगह है ऐसी अंधकार वाला भी एक जगह है जहां भगवान है फिर वह प्रकाश प्रतीक नहीं हो रहा है कहा है आपके हृदय में गोपाल इसे कहता है सुरदार जी हे भगवान आप इधर क्यों भाग रहे हो हमारे हृदय में आ जाओ यहां भी प्रकाश हो जाए कि अंधकार प्रकाश के लिए जाए और यहां तो प्रकट हो जाओगे जाओ पहचान तो तो नहीं पाएगा तक दुनिया ने पहचाना नहीं, तो नहीं पहचान सकता नहीं। सभी के हृदय में ईश्वर है ना नहीं कहा भगवान ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन सर्वाभूतानी इंद्रारूढ़ी कौन देख रहा है ईश्वर के हृदय इसे सोता जी कहते तो यहाँ ऐसी अंधकार है आप रहते हुए हम नहीं दिखाई दे रहे हैं सचमुच में आप यहाँ के छिप जाओ प्रकट हो जाओ तो कोई नहीं पहचान तो मुक्ति हो जाएगी मेरी तो भला हो जाएगी तेरा छिपने का काम भी हो जाएगा मेरा भला भी हो गया इस तो मेरी हृदय रूपी गुफा में जो अंधकार है उसमें आके छिप ऐसे पद में गाय शर्थ मेरा मन में बैठ गया हक देखिए अपने अंदर ऐसा घोर अंधकार है प्रकाशवान स्वयं होते हुए भी स्वयं स्वयं को भाषित नहीं हो रहा कमाल स्वयं के प्रकाश स्वयं को भाषित नहीं हो रहा है और स्वयं प्रकाश को लेकर हम दुनिया को भाषित कर दे रहे हैं सर दुनिया का अनुभव कर रहे हैं इन स्वयं को अनुभव नहीं कर रहे है। क्या है इतनी ये ज्ञान की महिमा माया की महिमा भ्रांति की महिमा है हम अपनी गर, को प्रकाश को अगर सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं और खुद अपने प्रकाश को अनुभव कर रहे हैं बात। दूसरे कहते देखो कि ये जो स्थिति ऐसी विषय लाभ जन तृप्त विषयांत्र कामया कुंठित सांकुश विषय लाभजन्य जो तृप्ति है वो विषयांतर लाभ की कामना को जगा देती है आते वो कुत्व है वो सांकुश कहा गया एक विषय लाभ तो दूसरे विषय लाभ की कामना हो जाती है ये समस्या है ना तो सिर्फ गांव में भी एक विषय लाभ से तृप्ति तृप्ति से तृप्त नहीं हो रहे हैं आप विषयांतर के प्राप्ति की इच्छा जग रही है अरे ऐसी विषयजन्य जो तृप्तियां हैं वह सांकुशा तृप्ति है अनित्या है इससे कहा इसका कोई अंत वह है नहीं तद अभावत निरंकुशत्म जो स्वरूप अनुभूति जन्य जो तृप्त वो ऐसा नहीं है इसे इसको निरंकुश कर दिया गया ती तो क्यों ऐसा नहीं है पहले जैसा नहीं है क्योंकि और करना नहीं रह गया प्राप्त करना नहीं रह गया उसमें विशेष के बाद और करना रह जाता है प्राप्त करना रह जाता है अब एक बार आपने बढ़िया खाए पिय दलद फिर तुगे त्योहार आगे तो ऐसे बनाएंगे अभी बाकी रह गया ना कर्तव्य रह गया ने, ने, ने। हाँ। तो कई लोगों के इंतजार होते प्राप्त करना बाकी है वो दिसंबर याद रखते ना कर मैं दृष्टान दे रहा हूँ <laughs> हमें क्या लेंगे हम तो कभी तो गए ही नहीं हम तो जानते फिर कहा एक बार लक्ष्मण जी लक्ष्मण जा, जा, जा, जा रहे थे कुटिया है लक्ष्मण दास जी को मेरा घर रहो भैया आज तक कहीं उधर प्रवेश ही नहीं किया दूर से दिखाया तो देखा बस उस रास्ते पर कदम नहीं रखा जिस गांव जाना नहीं है उसके रास्ता पूछने से क्या मारे भंडार में तना ही नहीं है हमें जानकारी लेने क्या जरूरत है कहा क्या हो रहा है लोग स्वयं बताते जब ऐसा होता है इसलिए कहा प्राप्तम प्राप्त मुक्ति का लक्षण है यह अमुक्त हो गया तो है, याद रखेगा। जो मुक्त है आकाश में जो आ गया तो खा गया पी खत्म इसलिए कहते कि देखो प्राप्त प्राप्ण सिस्टम प्राप्त न बोले प्राप्त कोई अवशिष्ट जिसे प्राप्त करना ऐसा नहीं रहा गया विषय लाभ जन कृतकृत्य हो गया है और समझाना चाहते मुक्त बहु कृत्यमूत तत्सर्वना विद्वान ने जो है ना अहिक सुख प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करता है अज्ञान काल आमुषिक सुख प्राप्त करने के लिए भी कर डाला इस प्रकार के व्रत में समूह समूहिक व्रात आमुष अहिक विषय के समूह आमुष विषयों के समूह के सिद्धि के लिए मुक्त सिद्धि मुक्ति का सिद्धि के लिए बहुत नाक रगड़ा हो बहुकृत्यम पूरा भूत पहले बहुत कुछ करते रहा है और अब क्या कहता है अब करना कुछ शेष नहीं रह गया मुक्ति पाने के लिए बहुत करना पड़ा पहले अंतगण शुद्धि आसानी से थोड़ी हो जाती है अरे कपड़ा धोने में परेशानी होता है आदमी इसलिए शादी करते हैं बहुत लोग है कपड़ा ना धोना पड़े रोटी बनाना पड़े शादी कर लो बनाती रही धोती रही रही है वो आपने अकेले खा रही क्या न कोई दूसरे परिवार को पाल रही है वो तुम्हारे लिए तो कर रही है तेरे बच्चों के लिए तो कर रही है उसका अपना क्या साथ जाता है छोड़ी जा रहा है अपने मार वो माके लाती है वो नहीं लाई तो डंडा पटेगा महान और अपने काम करने लगी रहती थी क्या कहना मुक्ति में कितना कठिनाई कपड़ा धो करके मल निकालने के लिए औरत चाहिए तक अंतकरण की शुद्धि के लिए पता नहीं क्या क्या, क्या करना पड़ेगा उस मल को हटाना आसान नहीं क्या बहुत बहुत मेहनत मेहनत करना पड़ेगा कहते हैं मुक्ति पाने के लिए बहुत किया है बहुत कुछ किया पड़ गया इधर आश्रम उधर आश्रम बदला बदला कितने गुरुओं के पास कितने आचरण पढ़ा लिखा पता नहीं परीक्षा भी एक ही होनी दुनिया भर क्या ज्ञान पाने के चक्कर में लोगों ने मुक्त तो लोग करते है ना हमने तो किया नहीं परेशान को किया नहीं करते हैं लोग, कर रहे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब कुछ करना नहीं होता बहु कृत्यम पूरा अस्त पहले बहुत कृत्य उसका था करता रहा वो अधुना अध क्या कर सब कुछ अब कुछ नहीं रि करने को हो गया कहा नहीं करना अब करना धरना कुछ नहीं तत्व ज्ञानोद्राप्त है अनिष्ट निवृत्त है इस विद्वान का तत्व ज्ञानोदय से पहले इस लोक में इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट निवृत्ति के लिए कृषि वाणिज्य कृषि वाणिज्य वगैरह सब करता था यह लोक की सुख की प्राप्ति में बहुत कुछ करना पड़ेगा ना नौकरी करना पड़ेगा तनखा लेनी पड़ेगीवन क्या क्या करना पड़ता है या तो बिजनेस करो कुछ करो खेतीबाड़ी बाड़ी करोगा अनेक प्रकार से वो यह लोक का सुख यह लोक विषयों को पाने के लिए करते रहा स्वकारी सिद्ध है स्वरकारी सिद्धि के लिए उसने या को उपासना अधिकम करो मोक्ष साधन ज्ञान सिद्ध है मोक्ष का साधन बोधा ज्ञान की सिद्धि के लिए श्रवणादि कं चेती श्रवणादी उनको तो तो भी श्रवण भी किया बहुविधम बहुत प्रकार का कर्तव्य क्या है मुख्य कर्तव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रवणादि गौन कर्तव्य स्वर्ग आदि प्राप्ति यज्ञानी और तुच्छ कर्तव्य यह प्राप्ति के लिए प्राप्ति के लिए यहाँ की जो धंधाबाजी अत तो तीनों प्रकार का कर, कर्तव्य करता रहा निर्भर है किस आश्रम में वर्णाश्रम के आधार पर कौन क्या कर रहा है कर रहे हैं सभी मुक्ति से पूर्व सभी तीनों प्रकार का यह लोक का सुख के लिए प्रयास भी कर रहे हैं परलोक का सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं और कुछ कुछ इधर उधर से जब दबी दो थोड़े मिल जाए ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं अध्याय सत्संग वगैरह में जाते हैं मुक्ति का साधन है ना वो में भी, भी लगे हुए रहते हैं लेकिन इदानीं और जब मोक्ष के साधन ज्ञान को संसार के फल छा भावा यह लोक जब परलोक इस संसार का किसी भी लोक के कोई भी विषय की इच्छा नहीं रह गया अत ब्रह्मांड साक्षात् ब्रह्मानंद का साक्षात्कार सिद्ध हो जाने से सर्वं कृषि कृषि याग कृतं कृतं कृतं याग कृतं श्रवण परलोक और मोक्ष के साधन का भी जितने भी थे वो सब मेरे इधर कृत है कृत मैंने प्राय कर लिया है अतः परम अनुष्ठेय भाव से आगे कुछ मेरे उधर अनुष्ठेय नहीं है प्राग क्रम के वजह से चाहेगा या अपना करते रहेगा सेवाध्या रहे, पूजा पाठ भी करेगा तो करेगा जो करते रहेगा लेकिन उससे हमारा कर्तव्य उपवाद्य तत्ता कृतिकता का उपवादन करने के बाद कृतकृत्य होने का फल क्या है उसको समझाने उसको दर्शा तदे तत्त कृत्यत्म प्रतियोगी प्रतिगी पुरस्वरम अनुसंधते अय तृप्यतिश अनुसंधत देवाय तृप्यतिश तदेन एक <coughs> oh, नकार तदेन ता कृतकृत पाठ में नकार है हमारे लिखा स्नेता तदेन कृतक्यक्त प्रतिगी पुरस्वर अनुसंधद तृप्यतिश देखो दे अक्षर घट जाएगा तदे बनता है ना ठीक होता है दो बार प्रयोग करने के लिए तथ्य हो या नाहिए तकार बीच में होना चाहिए वह यह जो प्रतिकृतता है वह भी प्रतियोगी पुरस्थर ही होता है प्रतियोगी का अनुसंधान पूर्वक ही होगा इसी प्रकार यहां पर भी वक्षमान प्रकार से बताएंगे वह तृप्ति का भी अनुसंधान पूर्वक जो है बारम्बार तृप्ति त्रिप्य नित्यशा अनुसंधत देवा अयम इसको अनुसंधान करते हुए एवं त्रिपति नित्यशा और नित्य ही होते रहता है कैसे वो अनुसंधान करता है वह अनुसंधान को अगले श्लोक में बताएंगे